लेक्शन रोहित डॉक्टर साहब मेरी तबीयत एक हफ्ते से खराब है आपको क्या तकलीफ है मुझे खांसी है जुकाम है और सीने में हल्का दर्द है क्या आपको बुखार भी है कल तक मुझे थोड़ा बुखार था लेकिन आज नहीं क्या आपको सांस लेने में तकलीफ है नहीं माथुर साहब आपको ज्यादा आराम की जरूरत है मुझे पता है लेकिन मुझे दफ्तर में बहुत काम है और मुझे सारा दिन बिस्तर में लेटना एकदम पसंद नहीं है अच्छा यह है आपका नुस्खा अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और मेरी पत्नी को भी दवाई चाहिए उसको परसों से सिरदर्द है ठीक है